सीमित भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ दसमोध्याय भागवत के दस लक्षण श्रीशोकवाचन अत्र सर्गो विसर्गस्थान पोषण मूचय मन्वंतर ईशाकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन दस विषयों का वर्णन है दसमस्या विशुद्ध्यर्थम नवा नामी लक्षण वर्णयंती महात्मा न श्रुते इनमें जो दसवा आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए यही कहीं श्रुति से कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य नौ विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है भूतमातेन्द्रियम जन्म सर्ग उदाह ब्रह्मणो गुण वय विसर्ग पौरुष ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाशादि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं उस विराट पुरुष ने उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग स्थित वै कुंठ विजय पोषण तद अनुग्रह मनमंत्रिधर्म ऊतया कर्म प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण मनमंत्रों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है ऊती नाम से कही जाती है अवताराचरिता हरेवर्तिना सतामी कथा प्रोक्ता नानाख्यानोप्रिता भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इस कथा है निरोधो सूसंदम आत्मन स शक्ति मुक्त हेत्वा रूपेण्य जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीवन जीव का अपने उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है अज्ञान कल्पित कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है आभास निधस्तवशीय स आश्रय परम ब्रह्मा परमात्मे शब्द से परीक्षित इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है योध्यात्मको यं पुरुष सोसावैधित या जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं और जो नेत्रगोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है एकमेक तरा भावे जदानोपल तत्वेद आत्मा स्वाश्रयाश्रय इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है उसका आश्रय वह स्वयं ही है दूसरा कोई नहीं पुरुषों निर्भी जदा सौ सब आत्मनोयनमो स्राक्षे शुचे सुचे जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उत्शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की दा सुवासी स्वसृष्टाशु सहस्र परिवर्तना विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष एक हजार वर्षों तक रहा इसी से उसका नाम नारायण हुआ द्रव्यम कर्मच कालच स्वभावो जीव एव ग्रहता ना, उन नारायण भगवान की की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता एको एक उन अद्वितीय पौरुषं उन भगवान नारायण ने योग निद्रा से जाग कर जग कर अनेक होने की इच्छा की तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीच स्वरूप अपने सुवर्ण में वीर को तीन भागों में विभक्त कर दिया अधिदेव अध्यात्म और अधिभूत परीक्षित विराट पुरुष का एक ही वीर तीन भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो अंत शरीर आकाशात् पुरुष से विचेश बलम जज्ञे तथा प्राणो महानशो। विराट पुरुष के हिलने ढुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ अनुप्राण्ति यम प्राणाहम प्राणंतम सर्वजंतो अपत अपनती नरदे व अनुगाम जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारे इंद्रियां प्रबल रहती हैं और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं प्राणी न छिपता त्रिन जायते प्रभोशतो जान मुखम जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ मुखस्त तालु निर्भिन्नम जे हुआ ततो रसो क्षोर मुख से तालू और तालू से और हुई इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए दिने रसना ग्रहण करती है तो भुमो वन व्याहितम अभ्याहित जले वही तस् सुझरम जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्री उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना ये तीनों प्रकट हुए इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे नासिके निर्भिद्यताम दो नवस्वती त्र वाय युर्गंधवहो घ्राणो नतीजगृक्ष श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घृणेन्द्रीय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए यदात्मन निरालोकम आत्मानी तस्तिष चक्ष गुणग्रह पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र उनका अधिष्ठाता सूर्य और प्रकट हो नेत्र से रूप का ग्रहण होने लगा कर्ण निर्भिध्योत्रुणग्रह जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई उस समय कान उनके अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और स्रोत्रेन्द्र प्रकट हुई इसी से शब्द सुनाई पड़ता है वस्तुनो मृदु काठिन्या लघु गुरोष्णशीतता जघ्रेक्षत स्वंग्रे निर्भिन्ना रोमा महेहांतर बहिर्वात स्वचा लुणो जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता कठिनता हल्कापन भारीपन उष्णता और शीतलता आदि जानने चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुए पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उग आए उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेन्द्र तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया सतापाद और उन्हें स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उग आए चरणों के साथ ही चरण इंद्र के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ मनुष्य इसी चरणेन्द्र से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं निर्विद्यतः शिष्ण वी प्रधान संतान धति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई उसमें उपस्थेंद्र और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ उससे त्रिक्षोर्धा निर्भिध्यत वही गुदम तथा पायु सतो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय जब उन्हें मल की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ तत्पश्चात उसमें पायो इंद्र और मित्र देवता उत्पन्न हुए इन्हीं दोनों के द्वारा मलत्याग की क्रिया संपन्न होती है आशीषोहुरा पुया नाभिद्वार तत्रापान स्तो मृत्यु पृथक तमो भयाश्रम अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वारा प्रकट हुआ उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछोह यानी मृत्यु होती है आदि सोरन्नपान आसन कुक्ष नद्या समुद्राश तय तुष्टि पुष्टि तदाश्रय जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख आते और नालियां उत्पन्न हुई साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र नालियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए निदिध्या सोरात्मायाम हृदय निर्भिद्यत तथो मन सत्र संकल्प काम एव जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए मान सर्वदो मज्जा धातव भूम्यप्तेजो मप्त प्रारोप्यो मुआ विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल और तेज से सात धातु प्रकट हुई त्वचा चर्म मांस रुधिर मेध मज्जा और अस्थि इसी प्रकार आकाश जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई गुणात्मकान इंद्रियाड़ी भूतादि प्रभागुणाह मना सर्विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूप नी श्रोत्रादि सब इंद्रिया शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली है वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है एतद् भगवतो व्याहृतमया वर्ण अष्टिमिभी बहिरावृतम मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है यह बाहर की ओर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्त्व और प्रकृति इन आठ आवरणों से गिरा हुआ है अतः परम सुतम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादिध्य निधनम नित्यम वांग मन परम इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है वह अव्यक्त निर्विशेष आदि मध्य और अंत से रहित एवं नृत्य है वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है अमुनी भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णित उभ अपने न गृणंति महाजहा मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को भी स्वीकार नहीं करते सवाचवाचकया भगवान ब्रह्म नाम सकर्मा वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं फिर तो वे ब्रह्म ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं प्रजापतिन्मुन्ेवान् ऋषि पितृगण पृथक युद्धचारण गर्वान्द्याध्रास गुह्यन्सरसो नागा सर्पा किंपुरशोरगातृरक्ष पिता चाश्च प्रेतभूत विनायका उंडोन्मादेतालां यातुधानान् रहानपि रगान रगान प्रसन्न वृक्षा गृह नृप्चे प्रजापति मनु देवता ऋषि पितर सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किसराय नाग सर्प किंपुरग मातृकाय राक्षस पिशाच प्रेत भूत विनायक कुष्मांड उन्माद बेताल यातुधान ग्रह पक्षी मृग पशु वृक्ष पर्वत शरीर इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप है सब भगवान के ही हैं। द्विविधा चतुर्विधा ये जलस्थान लुशला कुशला मिश्रा कर्मणाम गतिमाह संसार में चार संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा तो जरायुज अंडज श्वेतज और उद्भिद भेद से चार प्रकार के जितने भी जड़चर स्थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सबके सब, सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के चंद्र फल हैं सत्व रे तेरन नाप्यकैकसोराजन भिद्यंते ते यदकैकोभ्या स्वभाव उपहनते सत्त्व की प्रधानता से देवता रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकी की मिलती हैं इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं सा वेदम जगद्धाता भगवान धर्मरूपे उष्णातेम वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं तथा कालाग्नि रुद्रात्मा या श्रेष्ठ मृत महात्मन संत काल घनाली का प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघ माला को तो महात्माओं ने अचिंत्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है अनंत तत्व ज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं नाश नाश्च कर्मणि जन्मादौ परस्याधीये कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायारोपित श्रेष्ठ की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है अयम तो ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहिता विदेशाधारण जत्र सर्गा प्राकृत वय कृता यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवांतर कल्पों के साथ वर्णन किया है सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमसा महत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ है प्राकृत सृष्टि तो ज्यो की त्यों रहती ही है चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है परिमाणम च काल से यथा पुरस्ता व्याख्या से पाद्यम कल्प परीक्षित काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनमंत्रों का वर्णन आगे चलकर करेंगे अब तुम कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो शौनक भवान छत्ता भागवतो शौनकुवाधु न सुन शौनक जी ने पूछा सूर्य आपने हम लोगों को से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्टज कुटंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। यद्वास उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया ब्रोहिणस्तम सौम्य विदुर आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आएतवाच रा पृष्ठो जल वो चन्महा मुन तदि श्रणुत राज्य प्रश्ना सूर्यजी ने कहा सोनकाधि राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ सावधान होकर सुनिए सुनिएम्भागवते महाप्राण्ञा अठादश सहस्रायाम्हश्याम सहितायाम द्वितीय स्कंधे गुनस्ंथानर्णनम नाम दसमोध्याय द्वितयस्कंध सो हरि हरि हरि ओं